मातृदर्शन स्वामी ब्रह्मेशानंद प्रस्तावना आज से डेढ़ सौ वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण की लीला सहधर्मणी के रूप में अवनीतल पर अवतरित करुणामयी श्री माँ शारदा देवी की शुभ शतकोत्तर स्वर्ण जयंती के अवसर पर उनके जीवन तथा उपदेशों के प्रचार प्रसार हेतु विश्वव्यापी कार्यक्रमों के अंतर्गत मातृदर्शन नामक इस पुस्तक को पाठकों के समक्ष रखते हुए हमें अत्यधिक आनंद हो रहा है भगवान श्री कृष्ण तथा श्री माँ शारदा देवी लौकिक दृष्टि से दो रूप एक ही परब्रह्म की दो अभिव्यक्तियाँ होते हुए भी अग्नि तथा उसकी दाहिका शक्ति की तरह अभिन्न है श्री माँ शारदा देवी के जीवन में सीता सावित्री दमयंती आदि महयसी नारियों के समान सभी आदर्श विद्यमान हैं उनका पूर्ण रूपेण महान तथा आदर्श जीवन दिव्यता से परिपूर्ण तथा उज्ज्वल है वे नित्य लीला पति पतिपरायणा सहधर्मिणी के अतिरिक्त सेवापरा कन्या स्नेहशीला बहन शिष्यवस्थला गुरु तथा विशेषकर करुणामयी मुक्तिधायिनी माँ के रूप में भी दिखाई देती हैं श्री रामकृष्ण अद्भुतानंद आश्रम अब रामकृष्ण मिशन आश्रम छपरा बिहार तथा रामकृष्ण मिशन आश्रम मोराबदिराची के इन दो आश्रमों द्वारा क्रमशः श्री रामकृष्ण के तीन रूप तथा शिकागो धर्म महासभा और रामकृष्ण भावधारा नामक दो पुस्तकें प्रकाशित हुई थी जिनमें स्वामी ब्रह्मेशानंद जी द्वारा लिखित कुछ निबंधों का समावेश था इनमें से जो निबंध श्री शारदा देवी के जीवन तथा आदर्श का चित्रण करने वाले हैं उन्हीं को प्रस्तुत पुस्तक में संकलित किया गया है तथा इनके प्रकाशन की अनुमति देने के लिए हम उपरोक्त दोनों आश्रमों के प्रमुखों के अत्यंत आभारी हैं आशा है श्री माँ शारदा देवी के पावन जीवन चरित्र को जीवन में तदनुरूप कार्यान्वित करके पाठक निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे प्रकाशक नागपुर